अथर्वेदीय मुंडकोपनिषद के तृतीय मुंडक का विचार हम लोग कर रहे हैं इस मुंडक के द्वितीय खंड के सप्तम मंत्र का विचार कल प्रारंभ हुआ था ष्ट मंत्र के उत्तरार्ध में बताया गया था आत्मलाभ का फल जीवन मुक्ति तथा विधेय मुक्ति तो विधेय मुक्ति प्राप्त करने वाला जो होता है उसके जो सूक्ष्म शरीर अंतपाती तत्व हैं वे प्रारब्ध का भोग करके क्षय होते ही अपने अपने कारणों में विलीन हो जाते हैं इसे सप्तम मंत्र के पूर्वार्ध में बताया गया उत्तरार्ध में बताया गया कि उपाधि के न रहने से फिर उपहित जो जीव है वह अपने निरुपाधिक ब्रह्म भाव में अवस्थित होता है तो पूर्वार्ध में कला शब्द से बताए गए जीव की उपाधिभूत प्रश्नोपनिषद में कहे गए प्राणाधि 16 तत्व प्राण श्रद्धा आकाश आदि पांच भूत और इंद्रिय अन्न वीर्य तप मंत्र, लोक और नाम ऐसे सोलह कलाएँ उपनिषद के अंतिम प्रश्न में कही गई है स प्राणम असृजत प्राणात श्रद्धा इत्यादि मंत्र से उस मंत्रोक्त कलाओं को यहाँ पर पंचदश कला शब्द से लेना है नाम से अतिरिक्त वहाँ सोलह है और यहाँ पंचदश शब्द का प्रयोग होने से पंद्रह ही लेनी है तो उन सोलह में से नाम को छोड़ना है तो नाम से अतिरिक्त जो बाकी शुरू में कही गई पंद्रह कलाएँ हैं वे प्रतिष्ठागता भवंती इसमें प्रतिष्ठा शब्द का अर्थ कारण तो प्राण आदि पंद्रह कलाएँ अपने अपने कारण में विलीन हो जाती हैं। प्रतिष्ठा भवंती का अर्थ है कारण में विलीन होना और इंद्रियों के अधिष्ठात्री देवता के रूप से जो आदित्यादि देवताओं के अंश तत्त इंद्रियों के गोलक में आकर के अवस्थित थे किस लिए तो प्रारब्ध कर्म का भोग ठीक से हो सके इसके लिए वो आकर के इंद्रियों के ऑपरेटर के रूप में अवस्थित थे जैसे ही भोग प्रारब्ध का समाप्त होता है तो फिर भावी शरीर भी मिलना नहीं है ब्रह्मज्ञानी को तो अधिष्ठात्री जो अनुग्राहक देवताओं के अंश हैं वे अपने अपने अंशी में जा करके मिल जाते हैं इसे कहा गया चतुर्थ पाद में देवाच्च सर्वे प्रतिदेवतासूस गता इसमें गता है पद का पद की अनुवृत्तियाँ नहीं है भवती पद का अध्याय करना है तो सर्वे देवा प्रतिदेवतासु गता ऐसा एक वाक्य बनेगा इसमें देव शब्द से लेना है अनुग्राहक अंशों को प्रतिदेव शब्द से लेना है अंशी को जिन जिन देवताओं के अनुग्राहक अंश अध्यात्म इंद्रियों के गोलकों में आकर के अवस्थित हुए हैं उन उन अंसी देवताओं को तो प्रतिदेवता शब्द से ग्रहण करना है और देव शब्द बता रहा है उनके अंश अन्स। उन अंशों को बताता है देव शब्द तो सर्वे देवा प्रतिदेवतासु गति का अर्थ निकलेगा अनुग्राहक अंश अपने अपने अंशी में जाकर के विलीन होते हैं किसके जिसका परल है ब्रह्म ब्रह्मज्ञानी का ये अंतिम मृत्यु है फिर कभी मृत्यु होनी नहीं है जन्म ही नहीं होना है इसलिए उसे परांत काल कहा जा रहा है तीनों शरीर रूप उपाधि से वियुक्त होना है तो उस समय सूक्ष्म शरीर अंतपाती तत्व तो अपने अपने कारणों में विलीन हो गए और उन सूक्ष्म शरीर अंतपाती तत्वों के अंश अपने अनु... अंशी में जाकर के मिल गए और जो कर्म है संचित तथा क्रियमान उनको लेना है कर्माणी शब्द से उत्तरार्ध में तो कर्माणी यानी अभी तक पूर्व जन्मों में जो भी कर्म विज्ञान में शब्दित जीव के द्वारा किए गए हैं और जिनका फलोपभोग नहीं हो पाया है जिनको संचित कहा जाता है और वर्तमान शरीर से भी जो किए हुए हैं जिन्हें क्रियमान कहा जाता है उन क्रियमान कर्मों को तथा संचित कर्मों को कर्माणि शब्द से ग्रहण करना जो जन्मांतर के हेतु बनते हैं प्रारब्ध का तो भोग करके ही क्षय होता है अज्ञानी के भी और ज्ञानी के भी और जो संचित कर्म हैं क्रियमाण कर्म हैं अज्ञानी के जन्मांतर के आरंभक बनते हैं और ज्ञानी के संचित कर्म तथा तो क्रियमान कर्मों का क्या होगा तो वे तो निर्बीज हो गए हैं का मतलब भुना हुआ चना जैसे निर्बीज होता है उसमें अंकुरित होने की शक्ति समाप्त होती है ऐसे ज्ञानाग्नि से दग्ध हो जाते हैं संचित कर्म और क्रियमान कर्म उनमें जन्मांतर के रूप में अंकुरित होने की शक्ति नहीं रहती वे कर्म जिनमें ज्ञान अब उस ब्रह्म ज्ञानी का स्वत्व तो नहीं है ये मेरे हैं करके वे परमात्मा के अधीन हो जाते हैं जैसे जिस राष्ट्र में रहने वाला कोई व्यक्ति विशेष है और उसका पूरा परिवार मान लो किसी हादसे में चला गया और कोई उत्तराधिकारी है नहीं तो जो भी उसकी स्थावर जंगम संपत्ति होगी वह सरकारी कोष में चली जाएगी उसका अधिकारी माना जाएगा सरकार को ऐसे ही अभी तक अज्ञानवशात कार्यक्रम संघातरूप अपने आप को समझ करके अनाधिकाल से असंख्य जन्मों से करता हुआ आया जिन कर्मों को जीव और फल नहीं भोग पाया वे संचित कर्म उन कर्मों का जैसे ही ब्रह्म ज्ञान होता है तो स्वत्व छूट जाता है कर्मों के प्रति ब्रह्मज्ञानी का और शरीर छुटेगा तो फिर जिन कर्मों में स्वत्व नहीं रहा वे कर्म उसके शरीर के आरंभक नहीं बनते तो ब्रह्मज्ञानी ज्ञानी तो ब्रह्मरूप हो जाएगा तो इन कर्मों का होगा क्या फिर तो परमात्मा के अधीन होंगे उसे कहा जा रहा है कि कर्माणी परे अव्यय एकी की भवंती तो एकी की भवंती परे अव्यय एकी की भवंती कर्माणी तो अव्यय हैं निर्विकार परमात्मा और वो पर है उपाधि मात्र से पर हैं उसमें विलीन हो जाते हैं का अर्थ है हैं। उससे अलग किसी का स्वत: उस पर नहीं रहता कर्मों पर क्योंकि जिस भोक्ता के उपभोग के लिए ये कर्म थे वह भोक्ता ही अब नहीं रहा उपाधि का संबंध छूटते ही वह अभोक्तृ ब्रह्मरूप हो जाता है जीव भोगता है जीव विज्ञान में और वह विज्ञान में अभी तक कर्म करता रहा अपने भोग के लिए अब वो जिस उपाधि को स्वीकार करने से भोक्ता बनता है पुरुष प्रकृति स्थोही भूंगते प्रकृति जान गुणान इस गीता वाक्य के अनुसार कार्यक्रम संघात को आत्मरुष से स्वीकार करने से वो भोक्ता होता है ऐसे कठोपनिषद भी बताती हैं कि आत्मेंद्रिय मनोयुक्तम भोक्ता इत्याह मनीषिण शरीर इंद्रिय मन को मैं के रूप से समझने से भोक्तृत्व आत्मा में आरोपित होता है वह उपाधि छूट रही छूट गई है तो फिर भोक्तृत्व आत्मा में नहीं रहेगा तो फिर भोग के साधन जो कर्म है वो भी आत्मा के साथ क्यों रहेंगे तो उन कर्मों सहित या भोक्ता जो विज्ञान में हैं उसके सहित कर्म परे अव्यय एकी ही भवंती के साधन में करना भोक्ता तथा भोग भोग के साधन कर्म परमात्मा में विलीन हो जाते हैं उनका स्वरूप लय होता है ज्ञानी की दृष्टि में परमात्मा से अतिरिक्त तो नहीं रहता तो इस प्रकार ये विज्ञान में आत्मा यानी जीव और कर्म इन दोनों का परमात्मा में विलय उत्तरार्ध के द्वारा बताया गया इसी प्रकार का अर्थ इस मंत्र का भगवान भाष्यकार बता रहे हैं भाष्य को देखिए किंच मोक्ष काले या यांका कला प्राणादिया प्रतिष्ठा स्व स्व गता, स्वम स्वम कारणं गता तो जो मोक्ष के समय संसार दशा में देह की आरंभ प्राणादि कलाएं थी जीव के वे सब अपने अपने कारणों में विलीन हो जाती हैं इसे कहा गया यह देहारंभिका कल कला प्राणाद्या ताह यानी शरीर की आरंभक जो प्राणादि कलाएं हैं वे सब क्या हो जाती हैं तो प्रतिष्ठा गता भवंती इसमें प्रतिष्ठा शब्द का अर्थ है उनके अपने कारण इसलिए प्रतिष्ठा का यह अर्थ करते स्वाम स्वाम प्रतिष्ठाम गता यानी स्वम स्वम कारणम गता भवंती इत्यर्थ अपने अपने कारणों में विलीन हो जाती हैं यहाँ प्रतिष्ठा शब्द कारण का वाचक है द्वितीय बहुवचन है उसे कहते हैं कि प्रतिष्ठा इति द्वितीया बहुवचनम प्रतिष्ठा शब्द द्वितीय का बहुवचन है रमा शब्द के तरह उसके रूप चलेंगे लेंगे रमा द्वितीय का बहुवचन होता है तो ये स्वाम स्वाम प्रतिष्ठाम गता भवंती इस वाक्य से ये बताया जा रहा है कि जो भूत भूतों के अंश हैं प्राणादि उनका अपने अंश ही सूक्ष्म भूतों में लय बताया गया है में। इसे टीका में टीकाकार कहते हैं कि स्वा प्रतिष्ठा प्रतिगता भूतांशा नाम च महाभूतेषु लयो दर्शि स्वा प्रतिष्ठा प्रतिगता भवंती ये जो वाक्य ने पूर्वाध प्रथम पाद है सात्व्य मंत्र का इसके द्वारा बताया बताया जा रहा है कि भूतों के जो अंश हैं भूत सूक्ष्म जिसको कहा जाता है प्राण आदि कहा गया यहाँ पर इन प्राणादियों का महाभूतों में लय बताया गया वही उनके कारण है जो प्राणादि सूक्ष्म शरीर के तत्व हैं वे अपीकृत पंचमहाभूतों के सम्मिलित रजोगुनादि से बने हुए हैं तो जिन जिन अंशों से सूक्ष्म भूतों के जो जो तत्व बना उसी उसी अंश में उसका लय ये स्वाह प्रतिष्ठा गता भवंती शब्द का अर्थ निकलेगा गता कला पंचदश प्रतिष्ठा इस पाद का अर्थ निकलेगा इस दृष्टि से टीकाकार ने लिखा कि स्वाह प्रतिष्ठा प्रतिगता यानी इस वाक्य से इस पाद से भूतांशा भौतिका महाभूतेषु लयो दर्शिता तो जो महाभूतों के अंश हैं यानी आपके प्राणादि और भौतिक हैं भूत सूक्ष्म उनको भौतिक कहा जाता है इनका महाभूतों में लय दिखाया गया अब आगे हैं भाष्य में पंचदश शब्द की व्याख्या तो पंचदश का अर्थ करते हैं पंचदश संख्या का या अंत्य प्रश्न परिपठिता तो कलाएं कितनी हैं तो कहते पंचदश अपने अपने कारणों में विलीन होने वाली जीव की उपाधिभूत कलाएं हैं पंद्रह तो पंचदश का अर्थ है पंचदश संख्या यानी पंद्रह संख्या वाली अर्थात पंद्रह कलाएं कुल तो सोलह है उनमें से पंद्रह कलाओं का ही लय होगा और सोलहवीं कला जो नाम है वह बनी रहेगी क्यों तो एक नंबर टिपने में टिप्पणीकार कहते हैं कि अनंतम वई नाम इति श्रुतेर मुक्त वाम देवादेरनावृत्ते इति आसेन आह पंचदशी अनंतम वई नाम एक श्रुति वाक्य है यह श्रुति वाक्य बता रहा है कि नाम अंतहीन है नाश रहित है हमेशा रहता है इसलिए मुक्त का भी नाम बाकी कलाएं उनकी न होने पर भी नाम रहता है नामात्मक कला रहती है अतः तो पंचदश कलाओं का ही विलय माना जाएगा और नाम तो चलता रहेगा इसलिए वामदेवादि जो मुक्त पुरुष हैं उन्हें भी उपनिषदों में सुना जाता है उनका नाम तो वे पंचदश कलाए कौन सी हैं तो कहते हैं या अंत्य प्रश्न परिपठिता तो जो कलाएं अंत्य प्रश्न में पठित है अंत्य प्रश्न यानि प्रश्न उपनिषद में आए हुए जो छह प्रश्न हैं उनमें से छठवां वो अंत्य प्रश्न हुआ और उसमें उस जो स प्राणम असृजत प्राणा श्रद्धा श्रद्धातः खम ज्योतिर्वायु इत्यादि आते हैं वाक्य उस मंत्र में बताई गई हैं यह कलाएं इसलिए उसे कहा गया या अंत्य प्रश्न परिपठिता टीकाकार अंत्य प्रश्न इस प्रतीक का ग्रहण करके बताते हैं कि ब्राह्मण ग्रंथे षष्ट प्रश्ने प्राणाद्या या कला पठिता इतर्थ अंत्य प्रश्न परिपठिता का अर्थ है कि जो ब्राह्मण ग्रंथ है मुंडक है मंत्र ग्रंथ दोनों अथर्ववेद के हैं मुंडक उपनिषद भी प्रश्नोपनिषद भी मुंडक उपनिषद है मंत्र भाग की ब्राह्मण भाग की है प्रश्नोपनिषद मंत्र भाग को माना जाता है व्याख्येय ब्राह्मण भाग को माना जाता है व्याख्यान तो प्रश्नोपनिषद है व्याख्यान स्थानीय मुंडक उपनिषद के मुंडक उपनिषद है व्याख्य उसकी व्याख्या है प्रश्नोपनिषद तो ब्राह्मण ग्रंथे यानी प्रश्न प्रश्नोपनिषद में ष्ठ प्रश्ने प्राणाद्या या कला पठिता उन्हीं को यहाँ पर पंचदश कला इस शब्द से लेना है आगे कहते हैं टीकाकार कि प्राणादि कैसे उत्पन्न होते हैं और प्रत्येक जीव के अलग अलग होते हैं उसे स्पष्ट कर रहे हैं कि मायामय महाभूतानाम अंशावधर जीव अविद्यामय भूत सूक्ष्मी ही प्रातिस्वीकयी अदृष्ट सहकृत ही प्रातिस्विका प्राणादय आरभ्य प्रातिस्विक शब्द का अर्थ होता है अलग अलग जितने जीव उतने ये प्राणादि होता है उनके अपने अपने अलग भोगोपकरण प्रत्येक जीव के अलग अलग हैं एक ही नहीं है और वे उसके साथ ही रहते हैं हमेशा और ये प्रातविक प्राणादि यानी अलग अलग जो प्राणादि हैं भोगोपकरण जीव के ये प्रत्येक जीव के अपने अपने शुरू से ही अलग अलग उत्पन्न हुए हैं ये कहा गया कि प्रातिशिका प्राणादय आरभ्यंते तो अलग अलग प्राणादि का आरंभ होता है उत्पत्ति होती है किससे उत्पन्न होते हैं ये प्रत्येक जीव के उपाधि भूत प्राणाधि ये कलाएं इनका कारण कौन है तो कारण को बताया जा रहा है कि जीव अविद्यामय भूत सूक्ष्मी तो जीव अविद्यामय भूत सूक्ष्म भूत सूक्ष्म एक शब्द है और एक शब्द है सूक्ष्म भूत इन दोनों में अंतर इतना ही है कि एक में भूत शब्द पूर्व में है सूक्ष्म शब्द बाद में है और एक में सूक्ष्म शब्द पहले भूत शब्द बाद में सूक्ष्म भूत सूक्ष्म भूत कहने से अपंचकृत पंच महाभूतों को लिया जाता है और भूत सूक्ष्म कहने से स्थूल भूतों का ही सूक्ष्म अंश स्थूल भूत है पंचकृत भूत और उनके सूक्ष्म सूक्ष्म अंश को कहा जाता है भूत सूक्ष्म वो भी एक तत्व है जैसे सूक्ष्म शरीर में अलग अलग सत्रह सत्रह तत्व है ना पांच प्राण पांच कर्म इंद्रिय पाँच ज्ञान इंद्रिय मन बुद्धि ऐसे प्रत्येक जीव का भूत सूक्ष्म भी अलग अलग है वो एक तत्व है और उसी से स्थूल शरीर बनता है वो स्थूल शरीर का कारण माना जाता है स्थूल सूक्ष्म भूतों स्थूल भूतों से स्थूल शरीर बनता है स्थूल महाभूतों से लेकिन ये नहीं कि जहाँ कहीं की भी स्थूल पृथ्वी के अंशभूत थोड़ी मिट्टी ले ली पानी थोड़ा सा कहीं से ले लिया और जहाँ कहीं से थोड़ा स्थूल अग्नि ले लिया स्थूल वायु ले लिया स्थूल आकाश ले लिया और मिला दिया और स्थूल शरीर बन गया ऐसा नहीं होता उसके लिए इन्हीं स्थूल भूतों का जो सूक्ष्म अंश है उस सूक्ष्म अंश से अंश को एक तत्व के रूप में प्रत्येक जीव के साथ शुरू से ही ईश्वर ने जोड़ दिया है और वह एक शरीर छूटता है तो दूसरे शरीर में जाते समय जैसे सूक्ष्म शरीर जाता है न जीव के साथ ऐसा ही भूत सूक्ष्म भी जाता है सूक्ष्म शरीर इसी भूत सूक्ष्म के ऊपर आरूढ़ हो कर के चला जाता है और फिर स्वर्ग आदि में जा कर के इसी भूत सूक्ष्म से स्वर्ग आदि का देवतादि शरीर बनता है जिसको स्वर्ग में जाना है वो स्वर्ग का शरीर बनेगा जिसको ब्रह्मलोक जाना है उसका ब्रह्मलोक का शरीर वही भूत सूक्ष्म का ही बनेगा और जिसको फिर मनुष्य बनना है वो मनुष्य शरीर बनेगा और जिसको पशु पक्ष आदि बनना है नारकीय कीड़ा बनना है तो यही भूत सूक्ष्म नारकीय कीड़े के रूप में भी प्रकट होगा तो जैसा सूक्ष्म शरीर एक प्रत्येक जीव का अलग अलग है ऐसे भूत सूक्ष्म भी प्रत्येक जीव के अलग अलग है और इन्हीं भूत सूक्ष्मों से ये कहते हैं प्राणादि सब व्यापार प्राणादि का आरंभ होता है इसलिए लिखते हैं कि महाभूतानाम मयामये महाभूताद्यामय भूतसूक्ष्मतिकृष्टसहृत प्राणादय आरभ्य तो अवि जीव अविद्यामय भूत सूक्ष्म के यहाँ पर दो तीन विशेषण हैं एक तो मायामय महाभूतानाम अंशावस्टब्दयी तृतीयांत दूसरा प्रातिशिकयी और तीसरा है अदृष्ट सहकृतई इन तीन विशेषणों से विशिष्ट भूत सूक्ष्मों से प्राणादियों का आरंभ होता है और प्रातिस्विक ये दोनों का भी विशेषण है भूत सूक्ष्मों का भी प्रातिस्विक ये विशेषण है और प्राणादि का भी है इसमें आरंभक हैं भूत सूक्ष्म और आरंभणीय हैं प्राण और ये दोनों भी प्रातिस्विक हैं का अर्थ है अलग अलग है प्रत्येक जीव के अलग अलग है प्रातिस्विका है न हरेक जीव के अपने अपने स्वतंत्र हैं तो प्रत्येक जीव के उपाधि भूत भूत अलग अलग भूत सूक्ष्मांश है प्रत्येक जीव के अलग अलग भोगोपकरण प्राणादियों का आरंभ होता है यह अर्थ निकलेगा प्रतिस्वीक अविद्यामय जीव अविद्यामय भूत सूक्ष्म प्रातिस्विका प्राणादय आरभ्यंत इसका और वे अविद्यामय भूत सूक्ष्म कैसे हैं स्वतंत्र रूप से ही प्राणादि के आरंभक बनते हैं या सहकारी को सहकारी की अपेक्षा करते हैं किसी के सहयोग से प्राणादि के आरंभक बनता हैं तो कहते हैं सह, उन्हें हैं सहकारी की अपेक्षा है वो सहकारी कौन है तो सहकारी हैं अदृष्ट इसलिए लिखा कि अदृष्ट सहकृतई अदृष्ट कहा जाता है ये पूर्वकृत जो कर्म है पुण्यपाप वो अदृष्ट हैं और उन अदृष्ट से सहकृत जो जीव अविद्यामय भूत सूक्ष्म हैं उनसे आरंभ होता है प्रत्येक जीव के प्राणादि का ये जीव अविद्यामय भूत सूक्ष्मी प्रातिशिकयी अदृष्ट सहकृत प्रातिशिका प्राणादय आरभ्यंते का अर्थ निकलेगा और एक विशेषण है माया में महाभूता अंशावस्टबी तो माया ये उपाधि है ईश्वर की अविद्या उपाधि जीव की तो ईश्वर की उपाधि भूत माया के परिणाम उन्हें कहा जाएगा मायामय वे कौन महाभूत और उन महाभूतों का जो अंश है सूक्ष्मंश और उन वे वो वे सूक्ष्म अंश है अवष्टभ अवष्टम्भ यानी आश्रय जिन भूत सूक्ष्मों का उन भूत सूक्ष्मों को कहा जाएगा माया में महाभूतानाम नाम अंशावस्टब्दही ईश्वर की उपाधि उपाधिभूत माया के परिणाम जो महाभूत उनका जो सूक्ष्म अंश वो है आश्रय जिनका ऐसे जीव की उपाधिभूत अविद्या के परिणाम रूप भूत सूक्ष्मों का प्रत्येक जीव के अलग अलग भूत सूक्ष्मों से प्रत्येक जीव के अलग अलग प्राणादियों का आरंभ होता है ये इस टीका की पंक्ति का अर्थ निकलेगा कि मायामय महाभूताव जीव अविद्यामय भूतसूक्ष्मतिकय अदृष्ट सहकृत प्रातिस्विक प्राणादय तो प्रत्येक जीव की उपाधि उपाधिभूत भोगोपकरण प्राणादि का आरंभ प्रत्येक जीव के भूत सूक्ष्मों से होता है ये यहाँ पर टीकाकरण करने कहा और तेज और ये जो तेज़ यानी प्राणादि जो प्रत्येक जीव के अलग अलग भूत सूक्ष्मों से उत्पन्न हुए अलग अलग प्राणादि हैं वे स्वतः कुछ भी व्यापार नहीं कर सकते जब तक उनको प्रेरित करने वाला अधिदैव अंश न आ जाए इसलिए वो अधिदैव अंश को बताया जा रहा है देवाश्च सर्वे प्रतिदेवतासु इसमें देव पदार्थ बताया जा रहा है प्राणादि को बता दिया गया कि भूत अलग अलग भूत सूक्ष्मों से अलग अलग प्राणादि उत्पन्न हुए वे कला शब्द से ग्राह्य हैं पंचदश कला शब्द से वे ब्रह्म ब्रह्मज्ञान होने तक जीव के साथ बने रहते हैं और जब ब्रह्मज्ञान होता है तो उनका अपने अपने कारणों में विलय हो जाता है ये बताया गया अब वो जो देवता हैं जिन देवताओं के अनुग्रह के बिना प्रेरणा के बिना जीव की उपाधि उपाधिभूत प्राणादि का प्राणनादि रूप व्यापार नहीं हो पाता वे अनुग्राहक देवता बताए जा रहे हैं देवाश्च सर्वे प्रतिदेवतासु इत्यादि की व्याख्या करते हुए तो तेच च कर्माक्षिप्त देव सूर्यादि भी अष्ठीयनते ते यानी प्राणादय जब जीव जीवन होता है प्रारब्ध का भोग करना होता है उस समय कर्म शब्दों से लेना प्रारब्ध रूप कर्म उस प्रारब्ध रूप कर्म से आक्षिप्त जो देवता है कर्म से आक्षिप्त है का मतलब ईश्वर ने प्रत्येक प्राणी को भोगायतन शरीर भोगोपकरण इंद्रिया आदि प्रदान की है किस लिए की है कि उनके द्वारा किए हुए कर्मों का फलोपभोग ठीक ठीक वे कर सके इसलिए शरीर भी दिया और इंद्रिया भी दी दिया लेकिन इंद्रिया और शरीर देना यह तब तक सार्थक नहीं हो सकता जब तक इंद्रिया अपना प्रारब्ध भोगानुकूल व्यापार न करें तो प्रारब्ध भोगानुकूल व्यापार इंद्रियों का माना जाता है कि इंद्रियों के द्वारा अनुकूल प्रतिकूल विषयों का ग्रहण होना यह है भोगानुकूल व्यापार इंद्रियों का और चक्षुरादि इंद्रियां अनुकूल प्रतिकूल रूपादि का ग्रहण कर पाती हैं तभी जब चक्षुरादि इंद्रियों पर आदि देवताओं का अनुग्रह होता अन्यथा नहीं इसलिए वो कर्म ही क्या करता है जिससे कर्म का भोग भोगानुकूल व्यापार इंद्रिया कर सके ऐसे उन इंद्रियों के संचालक देवताओं का आक्षेप करता है यानी बताता है कि अनुग्राहक देवता भी इंद्रियों के साथ इंद्रियों के गोलक में हैं ईश्वर भेजते हैं जैसे तत्त गोलकों में ईश्वर ने ही इंद्रियों को स्थित कर दिया ऐसे उनके संचालक देवताओं को भी स्थित कर देते हैं तभी प्रारब्ध का भोग ठीक से हो पाता है इस दृष्टि से लिखते हैं कि ते स कर्म यानि प्रारब्ध रूप कर्म और उससे आक्षिप्त जो देवता वे कौन सूर्यादि और उनसे अधिष्ठित तो होते हैं ते यानि प्राणादि अधिष्ठित होने का अर्थ है प्रेरित होना संचालित होना प्राणादि का संचालन सूर्यादि देवता करते हैं ये कब तक प्राणादि का संचालन करते हैं जब तक प्रारब्ध हैं प्रारब्ध का ठीक से फलोपभोग कराने के लिए ही ईश्वर सूर्यादि देवताओं के द्वारा प्राणादि का संचालन कराते हैं और जैसे ही प्रारब्ध का भोग करके समापन होता है क्षय हो जाता है तो फिर ये अनुग्राहक देवता का जो प्रयोजन है समाप्त तो हुआ प्रारब्ध का भोग कराना था वो प्रारब्ध रहा नहीं तो वे फिर अपने अपने अंश में जा कर के विलीन होते हैं इसे देवाश्च सर्वे प्रतिदेवतासु से बताया जा रहा है उसकी व्याख्या भाष्कर भगवान कर रहे हैं प्रसिद्धा इत्यादि से इसलिए टीकाकार ने लिखा कि कर्मणो भोगे नवसने ते देवा स्वस्थ गच्छन्ति तो कर्मणो कर्मणोंने प्रारब्धकर्म का भोगे नवसने सति ये सती सप्तमीय भोग से अवसान यान क्षय हो जाने पर प्रारब्ध का क्षय होता है समाप्ति होती है भोग से उसका फलोपभोग हो गया प्रारब्ध समाप्त हुआ तो समाप्त होने पर ते देवा यानी प्राणादि के संचालक जो देवता थे वे स्वस्थान गच्छन्ति उनका अपना स्थान है अपने अपने अंशी देवता ये तो अंश रूप से संचालन करने के लिए आए हैं हरेक शरीर में एक एक अंश रूप से आए हैं तो फिर वे जैसे ही भोग प्रारब्ध का पूरा हो जाता है तो अंश जाकर के अंश में मिल जाता है ये तो आज्ञानी का तो होता है अनुग्राहक अंश अन्स, अंश में जाकर के मिलता है कुछ समय के लिए फिर दूसरा शरीर मिलता है तो वहाँ प्रारब्ध शुरू हो जाता है प्रारब्ध भोग तो फिर वही अंश आ कर के स्थित हो जाता है उस शरीर में लेकिन ब्रह्मज्ञानी का तो शरीरांतर होना नहीं है इसलिए ब्रह्मज्ञानी के प्राणादि के संचालक अनुग्राहक अंश हमेशा के लिए उनके अंश ही देवता में चले जाते हैं ये कर्मणों भोगे न अवसाने ते देवा स्वस्थ गच्छन्ति इसे कहा गया है तो थोड़ा भाष्य वाक्य हैं देवास् सर्वे प्रतिदेवतासु इस द्वितीय पाद की व्याख्या रूप इसे देखिए भाष्य में प्रसिद्धा देवास्हाश्रया करणस्था सर्वे प्रतिदेवतासु प्रतिदेवता आदित्यादिशु गता सर्वे प्रतिदेवतासु इस द्वितीय पात का यह अर्थ निकलेगा कि प्रसिद्ध जो देवता है यानी अनुग्राहक देवतांस हैं वे कहाँ हैं तो कहते देहाश्रया स्थूल शरीर के आश्रित हैं। कहाँ पर स्थूल शरीर में रहते हैं तो कहता है जिस जिस इंद्रिय का जो जो गोलक है उस इंद्रिय की अनुग्राह देवता उसी गोलक में रहती है इसलिए लिखा कि चक्षुरादि करणस्था तो चक्षुरादि इंद्रियों के गोलक में स्थित रहती हैं और सर्वे वे सभी देव अनुग्राह देवता प्रतिदेवतासु यानी आदितु उनके अपने अपने अंशी देवता में गता वो चले जाते हैं इस प्रकार ये पूर्वार्ध की व्याख्या भाष्य में यहाँ संपन्न होती है यानी च मुक्षुणा कृता कर्माणी इत्यादि वाक्य से भस्कर भगवान उत्तरार्ध की व्याख्या प्रारंभ करते हैं तृतीय जो है कर्माणिज्ञान मयश्चात्मा इत्यादि में कर्माणि पदार्थ बता रहे हैं यानी इत्यादि वाक्य से इसका उत्तरण है टीका में यानी इत्यादि वाक्य का इस टीका को देखिए पहले तो येस्विकम स्वाविद्या्यम ब्रह्मैव इत्याह यानीच तच्च ब्रह्म संप्यते इदिना यानी यद्यान्वय स्वाद्या्य के साथ लगा दीजिए तो प्रातिश्विक मुक्त होने वाले जीव का अपना जो अलग प्रत्येक जीव की उपाधिभूत अविद्या भी अलग अलग है यदि सब जीवों की उपाधिभूत अविद्या यानी अज्ञान यदि एक ही होता स्वरूप विषयक, तो एक जीव को ज्ञान होने पर सब जीवों का अज्ञान दूर हो जाता यदि एक ही होता तो इसलिए माना जाता है कि प्रत्येक जीव की उपाधिभूत अविद्या अलग अलग है जिस जीव को ब्रह्म ज्ञान होता है उसी जीव की उपाधिभूत अविद्या उस ब्रह्मज्ञान से दूर होती है और बाकी जीवों की अविद्या बनी रहती है उनका संसार भी बना रहता है जिसकी अविद्या समाप्त तो हो गई उसका संसार समाप्त तो हुआ वो मुक्त तो हो जाता है बाकी की अविद्या विद्यमान होने से उनके लिए संसार बना रहता है इसलिए लिखते हैं कि यज्ञ प्रातिस्विकम स्वाविद्या्यम तो स्व से लेना ब्रह्मज्ञानी जीव को और उस ब्रह्मज्ञानी जीव के उपाधिभूत अविद्या का जो कार्य था प्रातिक अने केवल ब्रह्मज्ञानी की उपाधिभूत प्राणाद कर्मादि तर्व ब्रह्म संपद्यते वह ब्रह्मज्ञ के दृष्टि में ब्रह्मरूप ही होता है यू आत्मव अभूत तथ के न कम पशेत के न तो स्वयं यानी जैसे सोए हुए अनेक व्यक्ति हैं और वे अपना अपना अलग अलग स्वप्न देख रहे हैं उनमें से स्वप्न देखने वाले व्यक्ति कोई जो व्यक्ति जग जाता है उसका स्वप्न प्रपंच समाप्त और उसके जगने पर भी बाकी जो नहीं जगे हैं और स्वप्न देख रहे उनका अपना स्वप्न प्रपंच बना ही रहता है ऐसे ही जिसे जिसे ब्रह्मज्ञान हुआ उसकी उसकी अविद्या रूप निद्रा समाप्त तो होगी तो उससे अविद्या से दिखने वाला द्वैत प्रपंच रूप जो स्वप्न था वो समाप्त हो जाता है उसके लिए तो क्या होता है वो ब्रह्म ही हो जाता है समाप्त होने का अर्थ है अध्यस्त वस्तु अधिष्ठान से अलग प्रतीत नहीं होती तो इसलिए कहा यातिश्विक स्वाद्याकार्यम तच इति आह यानी च मुक्षक्षुणा इत्यादि तो च युक्षुना कर्मा अप्रवृतफला प्रवृतफलाना क्षीय तो जो प्रवृत्त फल कर्म है यह ने प्रारब्ध कर्म है प्रारब्ध कर्म का दूसरा नाम है प्रवृत्त फल कर्म तो यहाँ कर्माणि शब्द से संचित कर्म लेने हैं न कि प्रारब्ध कर्म प्रारब्ध कर्म का तो भोग करके ही क्षय हुआ ये लिखा कि प्रवृत्त उपभोगे नैव क्षीय मणवाद तो प्रारब्ध कर्म का तो भोग से ही क्षय होने के कारण यहाँ कर्माणी शब्द से संचित कर्मों को लेना जो पहले किए हैं और जिनका फल नहीं भोगा है ऐसे कर्म तो यानी च मुमुख सुना कृतानी कर्माणी अप्रवृत्त फलानी अप्रवृत्त फल कर्म मैंने संचित कर्म वे सब परे अव्यय एक ही भवंती उसके साथ अन्वय है विज्ञान में के साथ उसमें विलीन होंगे अभी ये थोड़ा लंबा है उत्तरार्ध का व्याख्यान रूप भाष्य इसकी चर्चा सायंकाल करते हैं